बच्चों के लेनिन वालिद इलिच लेनिन कमरे की दीवार पर एक पोर्ट्रेट टंगा हुआ है वाषा ने अपने पिता से पूछा पिताजी मुझे इनके बारे में कुछ बताइए क्या तुम जानते हो कि ये कौन है हाँ मैं जानता हूं ये लेनिन है हाँ ये है वॉलिदिर इलिच लेनिन हमारे पसंदीदा और प्रिय नेता तो ठीक है मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूँ उस समय मैं छोटा था तब मजदूरों का जीवन दयनीय हुआ करता था काम करना कठिन था हम सुबह से लेकर देर रात तक काम किया करते थे और हम में से बहुत से लोग एक ही कारखाने में काम करते थे उस कारखाने का मालिक दानी लो था उसने कभी कोई काम नहीं किया लेकिन अब बहुत अमीरी जीवन, जीवन जीता था उसके पास ये सारी दौलत कहाँ से आई थी हम उसके लिए काम करते थे लेकिन वह हमें बहुत कम पैसे देता था वह हमें लूट रहा था वह हमारे दम पर ऐश कर रहा था उसके पास कारखाना पैसा कार्य आदि सब कुछ था लेकिन हमारे पास मेहनत करने वाले हाथों के सिवाय कुछ नहीं था इसलिए हमें उसके लिए काम करना पड़ता था और ऐसी जीवन भी कठिनाई में गुजर रहा था उनके पास छोटे खेत थे जबकि जमींदार लोग बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैली जमीनों के मालिक थे गरीब किसान बेहद अमीर जमींदारों के यहाँ काम करते थे जमींदार और पूंजीपति एकजुट थे और सबसे अमीर जमींदार जार भी उनका समर्थन करता था वह सभी का शासक था उसने ऐसे नियम लागू किए जो केवल जमींदारों और पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाते थे परंतु ऐसी व्यवस्था में मजदूरों और किसानों का जीवन और बदतर हो गया इलिच लेनिन मजदूरों के दोस्त थे वे जार द्वारा जार द्वारा लागू किए गए ऐसे नियमों को बदलना चाहते थे वह चाहते थे कि सभी मजदूरों का जीवन सुखद हो उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी लेनिन ने ऐसे लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया जो मजदूरों का समर्थन करते थे जितने ही ज्यादा ऐसे लोग एकजुट होते जाते मजदूरों की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी उतनी ही मजबूत होती जाती पार्टी का यह मानना था कि लड़े कुछ भी नहीं किया जा सकता जमीनों के मालिक और पूजीपति उनसे नफरत करते थे पुलिस ने लेनिन को गिरफ्तार किया और उनसे छुटकारा पाने के लिए उन्हें साइबेरिया निर्वासित कर दिया इसलिए लेनिन को विदेश जाना पड़ा लेकिन उन्होंने मजदूरों को पत्र लिखकर उनकी कार्रवाईओं के बारे में मार्गदर्शन करना जारी रखा बाद में वह रूस लौट आए और अन्याय के विरुद्ध मजदूरों की लड़ाई में उनका नेतृत्व किया 1917 में फरवरी के महीने में युद्ध के दौरान मजदूरों ने पहले जार का तख्ता उखाड़ फेंका और उसके बाद उसी वर्ष 7 नवंबर को उन्होंने जमींदारों और पूंजीपतियों को खदेड़ दिया उन्होंने उनकी जमीने और कारखाने छीन लिए और वहां स्वयं अपने नियम लागू किए उन्होंने अपने काम के बारे में बहस मुहाब मुबासा किया और उसे संबंधित निर्णय लिए मजदूरों के लिए यह एक नया कार्य था लेनिन और उनकी पार्टी ने इस कठिन काम में मजदूरों का मार्गदर्शन किया और एक नया जीवन स्थापित करने में देहांत हो गया उनके मृत्यु पर सभी लोग शोक में डूब गए लेकिन हम उनके मार्गदर्शन करने वाले शब्दों को कभी नहीं भूलेंगे हम उनकी सलाह का पालन करने का प्रयास करते हैं हम नए सिरे से अपने काम और अपने जीवन को स्थापित कर रहे हैं नादेजा क्रुप काया। लेनिन के बारे में हम बैठे थे हरे में नदी के हरियाले किनारे पर सुंदर और खुशगवार चेरी का पेड़ लदा हुआ था महकते फूलों से अचानक पेड़ों की शाखाओं को हिलाती सरसराती हवा का झोंका आया और ऊपर से झरने लगे हमारे कंधों पर चेरी के नरम नरम फूल चलने दो हवा को झरने दो फूल क्योंकि हमारे ग्रुप का नेता पढ़कर सुना रहा है लेनिन की कहानी कैसे रहते थे वो और कैसे वो पढ़ते थे कैसे वो लोगों के दोस्त बन जाते थे और आज अप्रैल के सुनहरे दिन हम सब याद करते हैं उनको सेहत की तलाश में मधुमक्खियाँ मंडरा रही हैं, बादल आकाश में तैरते चले जा रहे हैं और हमारे साथी और हमारा साथी पढ़ रहा है लोग गुलामों की तरह रहते थे काम करते थे दूसरों के खेतों पर गरीबों के लिए थी और भी मुश्किल क्योंकि उनके लिए नहीं था कोई भी स्कूल कठिन जीना मजदूरों के लिए किसान भी मुश्किल में जीते थे जार भेजता था जेल में जो भी आवाज उठाता था उसके खिलाफ लेने लोगों का दुख समझते थे उन्होंने तय किया हम लड़ेंगे गिर जाएगा जार का सिंघासन खत्म हो जाएगी मजदूरों की गुलामी हम दूर करेंगे रातों का अंधेरा आसमान चमक उठेगा सुबह की लाली से और मेहनती जनता परास्त करेगी जार और तमाम अमीरों को वह चाहते थे कि लोगों का जीवन खिल उठे चेरी के वृक्ष की तरह और उनके हिस्से में भी आए सारी खुशियां और आजादी लेन ने बच्चों को दिए स्कूल उन्होंने किसानों के घरों में रोशनी पहुंचाई वो थे हमारे प्यारे हम उन्हें खूब याद करते हैं चिड़िया उड़ती जा रही है ऊपर और ऊपर हमने देखा सेब का पेड़ भी फूलों से भरा था हमारा साथी पढ़ता है लेनिन की कहानी हमारी जिंदगी भरी है खुशियों से जैसे फूलों से भरा है चेरी वृक्ष लेनिन का बचपन लेनिन का जन्म वसंत ऋतु में हुआ था उस समय सूरज चमक रहा था और बर्फ पिघल रही थी घास का उगना शुरू हुआ था और ताजा घास के छोटे कोंपल फूटते देखे जा सकते थे लेकिन लेनिन भी छोटे थे और लोग उन्हें ब्लादिमिर इलिच नहीं बल्कि वोलोद्या कहकर पुकारते थे वोलोद्या की एक नानी थी जिनके पास एक छोटा संदूक था वो अपने कपड़े उसमें रखा करती थी उस संदूक के ढक्कन के अंदर के हिस्से पर कई अलग अलग तस्वीरें चिपकी हुई थी जैसे ही वह संदूक को खोलती वोलोद्या उन तस्वीरों को की तरफ देखने लगता वे दोनों की बहुत ध्यान से उन तस्वीरों को देखते थे नानी एक बूढ़ी कमजोर आंखों वाली महिला थी जिन्हें चश्मा लगा हुआ था उनका चश्मा लेता और उसे अच्छी तरह से साफ कर देता ताकि नानी को ठीक से दिखाई देता के, के खेल खेलना शुरू किया लुका छिपी आदि वोलोदिया को अपने छोटे भाई मित्या के साथ खेलना बहुत पसंद था वे घोड़सवारी का खेल खेलते थे वोलोदिया घोड़ा बन जाता और मितिया उसका सवार वोलोदिया हमेशा दुलती मारता रुक जाता और अपना साज उतार फेंकता मितया उसे चाबुक से धमकाने या चिल्लाकर उसे नियंत्रित करने का कितना ही प्रयास करता लेकिन वो घोड़ा बने बुलोदिया को रोक नहीं पाता तब मित्या नाराज हो जाता और कहता यदि मेरा घोड़ा मेरे आदेश नहीं मानता तो मुझे घुड़सवार नहीं बनना बुलुदिया ने जवाब दिया तुम्हें घोड़े को मारे बिना और उस पर चीखे बिना उसे संभालना सीखना चाहिए बेहतर होगा तुम उसे आराम करने दो और घास खिलाओ मित्या राजी हो गया और उसके बाद उन्होंने मिलजुल खेला घुड़सवार घोड़े पर बहुत जोर नहीं देता और वह ठीक से दौड़ता मित्या ने वुदया को घास खिलाई और वर्दया ने उसे खाने का दिखावा किया आई इवेंशन अप्रैल अप्रैल में सभी वनों पर हरियाली छा जाती है लहलहा उठते हैं सारे खेत और चरागाह, छोटी नदियां भर उठती हैं नीले पानी से और बह चलती हैं तोड़ कर अपने किनारे बच्चों ने बनाया वसंत का बड़ा सा हार स्कूल में लेनिन की तस्वीर के लिए क्योंकि सारी दुनिया के मजदूरों के नेता लेनिन थे जन्मे अप्रैल में एम मा लेनिन का वचन कोलिया नो परिवार के आहाते के सबसे भीतरी भाग में एक छोटा आउटहाउस था जिसमें तीन छोटी छोटी खिड़कियां थी कोलिया दिए अपनी मां के साथ उस आउटहाउस में रहने लगा नई जगह पर पहले दिन की शुरुआत होते ही कोलिया घर से बाहर निकला और आसपास जांच पड़ताल करने लगा आहाते के बीचों बीच तारों वाली विशाल सीढ़ी वाला खंभा था अहाते के बहुत अंदर एक जालीदार बाढ़ थी जिसके पीछे एक गहरा विशाल बगीचा नजर आ रहा था वहां एक कोने में पंप वाला कुआं था जिससे बगीचे में पानी दिया जाता था सबसे पहले वह उन विशाल सीढ़ियों की तरफ दौड़ा इसी समय चमकीली भूरी आंखों वाला छोटे कद का एक लड़का नो परिवार के मकान से बाहर को दोनों लड़के विशाल सीढ़ियों के चारों तरफ दौड़े कुएं के पास गए इसके बाद कोलिया ने बाढ़ की ओर इशारा करते हुए पूछा क्या यह तुम्हारा बगीचा है हमारा वोलोदिया ने जवाब दिया चलो वहां चलते हैं क्या वहां जा सकते हैं बिल्कुल वे दौड़कर बगीचे में पहुंच गए कोला को वहां सेब के पेड़ों की लंबी कतारें बेरियो रस भरी कागबदरी की झाड़ियां नजर आई वहां चेरी का ऊंचा पेड़ भी था जो फल से लदा हुआ था कोला की माँ एलिना ग्रीगो रिवेना एक गरीब दर्जन थी और वह उसके लिए फल नहीं खरीद पाती थी उसने बोलोदिया का हाथ खींचा आओ कुछ बेरिया उठाएं बोलोदिया ने तुरंत जवाब दिया नहीं इसकी इजाजत नहीं है कोला ने हैरान होकर पूछा क्यों इसकी इजाजत क्यों नहीं है क्योंकि मेरे माँ का आदेश है कि चौदह जुलाई तक बगीचे में किसी चीज को चेड़ा नहीं जाए तारीख को मेरे पिता का जन्मदिन है और हम उसी दिन इकट्ठा होकर चेरी बीनेंगे उससे पहले नहीं मैं माँ को वचन दे चुका हूँ कोलह खुद पर काबू नहीं कर पाया हम थोड़ी चेरी ही तोड़ेंगे हम थोड़ी चेरी ही तोड़ेंगे हमको कोई नहीं देखेगा बोलो दया दे उसकी ओर घुमा और, और सीधे उसकी आंखों में आग डालते हुए कहा मैं वचन दे चुका हूँ और इसका मतलब है नहीं दोनों लड़के काफी देर तक बगीचे में खेलते रहे एक भी चेरी नहीं उठाई और इलिया को निकोला एविच बेरिया इकट्ठा करने के लिए टोकरियां लेकर बगीचे में पहुंचे कोलिया को जी भरकर मीठी चेरिया और रस भरी मिली एस मरेर ओलदिया उलियानो की शिक्षा ओलोद्या ने साढ़े नौ वर्ष की उम्र में पहली कक्षा के छात्र के तौर पर जिम्नेजियम में दाखिला लिया वह आसानी से और उत्सुकता से पढ़ता उसकी बेहतर क्षमताओं के अलावा उसके पिता ने उसे कोई भी काम पूरा करने में दृढ़ता काम करने का सही तरीका और सटीकता का पालन करना सिखाया ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने वोलोदिया के बड़े भाई और बहन को सिखाया था शिक्षक कहते थे कि पाठों के अर्थ पर ध्यान देने से वोलुद्या को बहुत मदद मिलती है अपनी अच्छी क्षमता के कारण वह कक्षा में ही नया पाठ याद कर लेता और घर पर उसे वह पाठ बस थोड़ा सा दोहराना पड़ता था इसलिए जब हम सभी बड़े लोग रसोई में एक बड़ी मेज पर एक लैंप की रोशनी में काम करना शुरू करते तो वो लिया अपना सारा काम पूरा कर चुका होता पूरा कर चुका होता था और बात करके बदमाशी करके और बच्चों को छेड़कर तंग करता था उन दिनों बड़ी क्लास में ढेर सारा होमवर्क दिया जाता था वो बहुत हो चुका माँ वो मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है लेकिन वो शांत बैठ ही नहीं सकता था और वह सबको तंग करता और इधर उधर मटर करता कभी कभी माँ सभी छोटे बच्चों को हॉल में ले जाती और वहाँ वे माँ के पियानो के सुर में सुर मिलाते हुए बाल गीत गाते जब पिताजी घर पर होते तो वे हम बड़ों को बचा लेतेमवर्क जांच नोटबुक से छाट छाट कर प्राचीन लातिनी शब्द पूछते लेकिन वोदिया कोई गलती किए बिना उनका भी जवाब बता देता वोलोदया ने स्वर्ण पदक के साथ जिम्नेजियम से स्नातक की पढ़ाई शुरू की और पढ़ाई पूरी की और कजाब विश्वविद्यालय के विधि विभाग में दाखिला लिया उन वर्षों छात्रों के के में पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे और कई छात्रों को गिरफ्तार और निष्कासित किया गया था सभी विश्वविद्यालयों में छात्रों ने विरोध करना शुरू कर दिया कजान विश्वविद्यालय में भी तथा कथित छात्र उपद्रव हुआ व्लादिमीर इलिच ने बेनतीजा बैठकों में भाग लिया और उन्हें भी अन्य छात्रों के साथ विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया तथा कजान से कुछ सत्रह वर्ष की उम्र में ही की स्कूली पूरी हो चुकी थी लेकिन वे, इतने सचेश थे, सचेश थे कि वे बिना किसी मदद के स्वतंत्र तरीके से अपनी शिक्षा पूरी कर सके अपने जीवन के उन तीन वर्षों में पहले कजान में फिर समारा में इलिच एक ऐसे क्रांतिकारी बन गए जो बहादुर आत्मविश्वास से लबरेज किसी भी कठिनाई से न डरने वाला था और जिसने अपनी सारी ताकत मजदूरों की मुक्ति के लक्ष्य को समर्पित कर दीस्मर के किनारे थी गहरी नीली झीले सुहले बालों वाले दो भाई रहते थे एक झोपड़ी में माता पिता के संग एक दिन मां ने कहा उनसे खूब साफ सुथरा बना दो झोपड़ी को और बिल्कुल मत करना सैतानी अल सुबह कल शहर से आने वाले हैं एक मेहमान मेहमान आया मुस्कुराते हुए लेकर अपना सामान नमस्ते बच्चों बोला हुआ बच्चों को आती न थी रूसी भाषा में अपनी मेहमान रहने लगा उनकी झोपड़ी में और बच्चों का बन गया दोस्त उनके साथ हमेशा पेश आता था नरमी और प्यार से जैसे पिता अपने बच्चों से जैसे ही पर्वतों के पीछे से सूरज उगता मेहमान जाग बाहर आ जाता और शांत सुबह में बच्चे उसका इंतजार करते मिलते उम्रदराज दोस्त का हाथ पकड़कर मैदान पार कर वे चले जाते जंगल में जहां सौ साल पुराने चीज के पेड़ झबरीली शाखे हिलाकर उनका स्वागत करते और काफी यार्वी झील में गर्मियों के लिली के फूल उनके लिए खिलते बच्चे मेहमान के साथ दौड़ते और हंसते गर्मियों का पूरा दिन बिताते वे साथ साथ वह बच्चों के साथ मछलियां पकड़ने जाता और सिखाता उन्हें रूसी भाषा वह उनके साथ जंगल से बेरिया चुनकर लाता और उनके पिता के साथ मिलकर भूसा सुखाता और शाम को जब घर पर हो जाती शांति वह देर रात तक बैठकर सोचता और लिखता एक दिन पिता और मेहमान के बीच नदी किनारे हुई बातचीत मेरे अच्छे दोस्त मैं जानता हूँ आप कौन हैं और किसका ख्याल आप करते हैं आप लड़ते हैं अमीरों के खिलाफ सीधे साधे मेहनती लोगों के लिए वे डरते हैं आपसे और डराते हैं जेल से ताकि हमारे और आपके बीच आ जाए एक दीवार मगर हम मजदूर हैं इतने सारे हमारे सामने खुली राह है रोशन बहादुरी और सच्चाई से लड़ने की खातिर सारे मेहनत कस आपके साथ चलने को हैं तैयार दिन बीत गए बड़ी जल्दी जल्दी जल्दी ही बच्चों ने मेहमान से भी बिदाई उस दिन से झील और घर और जंगल और पर्वत हर चीज चारों तरफ हिफाजत करते रहे उसके नाम की चीड़ के पेड़ हल्के से सरसराते थे मानो बच्चों को बताना न चाहते हूँ कि कौन था वह और क्यों इतना प्यार करता था उनसे क्योंकि मालिक लोग डरते हैं उससे क्यों सारा देश है उसके पीछे ऐसे वो मुक्ति दिलाएगा गरीबों को उनकी बदहाली से क्यों इतना प्यारा है लेनिन का नाम हम सबको क्यों याद करते हैं है हम आज भी उनको कितने ही साल बीत गए तब से प्यारा मेहमान अब हमारे बीच नहीं है पर उसकी याद जिंदा रहेगी हमेशा बचपन से हम जानते हैं लेनिन हमारे साथ है लेनिन का नाम ऊंचा होता जाएगा दुनिया में यह नाम अमर हो जाएगा लेनिन के शब्द अटल रहेंगे सदियों तक लेनिन के काम बढ़ते रहेंगे पार्टी के हाथों में साधारण दस्ताने दादा आंद्रे के पास एक लकड़ी का संदूक है उस संदूक में ढेर सारी रोचक चीजें हैं। उसमें लाल सेना का एक हेलमेट है जिसे पहनकर दादा ने नवनिर्मित सोवियत देश की दुश्मनों से रक्षा की थी उसमें एक पुराना इस्तेमाल हो चुका तंबाकू का पाइप है सैनिक की खुशियां हैं और बड़े के काम आने वाले विभिन्न प्रकार के औजार है और इन सब अजीबो गरीब चीजों में खुरदुरे भेड़ की ऊन के बने सामान्य बुनाई वाले साधारण दस्तानों का जोड़ा है जो हर जगह से रफू किया हुआ है उन्होंने इन दस्तानों को संभाल क्यों रखा है आंद्रे के पोते पोती जानने के लिए उत्सुक हो गए वे सब कुछ जानना चाहते थे एक दिन दादा ने उन्हें बुलाया और कहा ठीक है मैं तुम्हें बताता हूं मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह दस्ताने कैसे हैं और यह कोई साधारण कहानी नहीं है 1917 की सर्दियों में अक्टूबर क्रांति के ठीक बाद में स्मोलनी की एक चौकी पर खड़ा था जहां से पहली सोवियत सरकार सभी कार्य संचालित कर रही थी मैं वहां तैनात था और नंगे हाथ में अपनी राइफल थामे हुए था उन दिनों संतरियों के पास दस्ताने नहीं थे वो बेहद मुश्किल भरा समय था अत्यधिक ठंड और साधनों की कमी थी उन दिनों हमने हाल ही में बुजुर्ग वर्क को उखाड़ फेंका था वे हमारी राष्ट्रीय शक्ति से क्रोधित थे सभी संतरियों के प्रभारी एक बहादुर नाविक ने मुझे चेतावनी दी पूरी तरह चौकस रहो सैनिक उस घर में स्वयं लेनिन है तुम्हें यह पता होना चाहिए कि हमें उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए बिल्कुल मैं जानता हूं मैं कम उम्र का सैनिक हूं लेकिन मैंने अक्टूबर की लड़ाईय में भाग लिया था सेना के कैडेडों के साथ लड़ा था मेरी राइफल का निशाना लगाने के लिए तैयार मेरी राइफल निशाना राइफल निशाना लगाने के लिए तैयार है मैं पूरी तरह सावधान और चौकस हूँ फिर भी उस रात कड़ाके की ठंड थी आसमान से बर्फबारी हो रही थी डंक की तरह चुभने वाली और भयंकर हवा हमारे हेलमेट को चीरे दे रही थी हाथ ठंड से कांप रहे थे मैं ठंड से अकड़ सा गया था मैं अपने पैर पटक रहा था कांप रहा था और अपनी सांस से हाथों की उंगलियों को गर्म करते हुए सोच रहा था मैं फिर भी बेहतर स्थिति में हूँ खाइयों और खुले मैदानों में हमारे सैनिकों की क्या स्थिति है मैं अपने स्वयं के गरम आरामदायक घर और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना करने लगा अचानक एक कार धुआं छोड़ते हुए अपने बिजली की आंखों की चमक फैलाते हुए मेरी तरफ इस तरह इस तरह बढ़ी कि मैं बाजू हट गया लेकिन मैं अपनी राइफल ताने रहा आम आगर, नागरिकों के कपड़े पहना एक व्यक्ति उस कार से उतरा और उसने मुझ पर तिरछी निगाह डाली उसने ध्यान दिया कि मैं कार से कैसे डर गया था वो मुस्कुराया और फिर स्मोलनी की ओर बढ़ने लगा मुझे गुस्सा आया और मैं उसे अधिक कड़ाई से पूछना चाहता था तुम्हारा परमिट लेकिन मेरे होट जम गए थे और धमकाने वाले शब्दों के बजाय मैं एक की तरह कुछ गुस्से बत फुसफुसा सका फिर भी वह अजनबी समझ गया कि मैं उसका परमिट मांग रहा हूँ उसने अपनी जेबों में परमिट तलाश किया लेकिन वह उसे नहीं मिला ठंडी हवा उसके कोट के किनारों और बाजू को चीर रही थी चारों तरफ से हवा बह रही थी वह ठंड से अकड़ सा गया था अंततः उसने अपना परमिट अंततः उसे अपना परमिट मिल ही गया उसने अपना परमिट मेरी ओर बढ़ा दिया लेकिन मैं आवश्यकता के अनुसार मुहर और रास्ता रास्ता को ठीक से नहीं देख सका मैं अपनी उंगलियों की जकड़ को ढीला नहीं कर सका हमदर्दी के साथ कहा तुम्हें यहाँ हाड़ गलाने वाली ठंड लग रही है कॉम्रेड उसने अपना परमिट मेरे और करीब बढ़ा दिया ताकि मैं मुहर को ठीक से देख सकू उसने परमिट दिखाया और सीढ़ियों से ऊपर चला गया बस मामला निपट गया वह चला गया और मैंने राहत की सांस ली मैं एक व्यक्ति को इतनी घनघोर हवा में रोके क्यों हुआ था उसका कोट और जूते पतले थे अचानक संतरियों का प्रभारी वह बहादुर नाविक दौड़ता हुआ मेरे पास आया वह बिना किनारे वाली टोपी और नाविकों वाली बिना बटन की पहने हुए था। उसके एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में तलवार थी और दो ग्रेनेड उसकी बेल्ट से बंधे थे नायवे तुम पूरी तरह ठंड से अकड़ गए हो मेरे भाई नहीं मैं ठीक हूं मैं इसे बर्दाश्त कर सकता हूं तब फिर तुमने अधिकारियों से शिकायत क्यों की मैंने किसी से शिकायत नहीं की अरे हाँ अब बताओ भी तब फिर ब्लादिमिर इलेज ने तुम्हारे कारण अपने सहायकों को क्यों डांटा उन्होंने कहा कि हमारे बिरादर की ठीक से देखभाल नहीं की गई चौकी पर तैनात संतरी ठंड में अकड़ गए हैं उन्होंने तुरंत फर के कोट मांगाने का आदेश दिया उनके लिए उबाली गई केतली उन्होंने हमारे पास भिजवा दी ताकि हम बारी बारी गर्मा -गर्म चाय पीकर शरीर को कुछ गर्मा सकें तुमने जरूर उनसे भी कॉफ़ी मांगी होगी मगर तुम तो बहुत मगर तुम हो बहुत चतुर क्या वे स्वयं लेनिन थे मैंने दोबारा इसलिए पूछा क्योंकि मैंने जो सुना मैं उस पर विश्वास नहीं कर पाया इस पर नाविक हंसने लगा तुम भी अजीब हो तुम लेनिन को नहीं पहचान सके तुम शायद यह सोच रहे कि लेनिन एक प्रकार के हरख्यूल ऐसा विशाल का आदमी होंगे उन्होंने जार को उखाड़ फेंका दसियों लाख बुजुर्गों को हरा दिया वह एक शब्द भी कहते हैं तो पूरी दुनिया उसे सुनती है यह सब सही है लेनिन के पास असाधारण शक्ति है लेकिन एक व्यक्ति के रूप में वो बेहद सरल और सामान्य है हमारे प्यारे कॉमरेड लेनिन बल्कि उन्हें इलेच कहना बेहतर होगा तो तुम जानते हो कि तुम किसकी रक्षा कर रहे हो वह क्रांति के नेता हैं, चौकस रो सैनिक उसने यह सब समझाया और अपने गार्ड रूम में चला गया ड्योड़ी पर पहुंचते हुए उसने पलटकर देखा और उल्लास में चिल्लाकर बोला आधे घंटे बाद हम तुम्हारी जगह किसी और संतरी को भेज देंगे चाय पीने आ जाना नाविक चला गया और मैंने गर्मी का एहसास किया मेरा हृदय प्रेरणा से ओत प्रोत था मैंने लेनिन को सर्द और जमा देने वाली हवाओं के बीच क्यों रोके रखा जल्दी मेरी जगह किसी संतरी को भेज दिया गया और रास्ते में सैनिक साथियों ने लेनिन की, की लड़खड़ा उठे मैं वहां पहुंचा सभी संतरियों को मैं पहचानता था उन्होंने यह कहते हुए चेतावनी भरे अंदाज में देखा कि मैंने कोई गलती कर दी थी मुझे याद नहीं मैंने वहां कैसे प्रवेश किया और मैंने और अपने आगमन की सूचना दी मैंने एक सैनिक की तरह अपना हाथ अपनी हेड पर लगाया मुझे व्लादिमीर इलिच का निश्चित चेहरा दिखा दिया वे बेहद स्नेह के साथ मेरी ओर देख रहे थे उन्होंने दिखाई दिया मुझे व्लादिमीर इलिच का निश्चित चेहरा दिखाई दिया वे बेहद स्नेह के साथ मेरी ओर देख रहे थे उन्होंने दस्ताने निकाले और मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा कृपया दस्ताने ले लो एक दयालु महिला ने मुझे उपहार शुरू दिए थे उसने खुद ही इन्हें बुना था दस्ताने बेहद प्यारे मोटे और गर्म थे राइफल से गोली चलाने में आसानी के लिए दाएं हाथ के दस्ताने की दो उंगलियां अलग बंधी हुई थी वे दस्ताने हम सैनिकों के लिए एकदम उपयुक्त थे फिर भी मुझे उन्हें लेते हुए शर्म महसूस हुई लेने मेरी झिझक को भाप गए परेशान मत हो और इन्हें रख लो तुम्हें इनकी जरूरत मुझसे ज्यादा है वैसे भी मेरे पास अपने दस्ताने हैं उन्होंने इतने प्रेम से वे दस्ताने मेरे हाथों पर रखे जो मेरे दिल को छू गया मैंने सम्मान प्रकट किया और चला गया चला आया दादा अंद्रेई ने बोलना बंद कर दिया उन्होंने अपनी हथेली से आंखों को ढक लिया जैसे अपने उस प्रिय दृश्य को दृश्य को दोबारा देखना चाहते हैं उन्होंने गहरी सांस ली और कहा यह बहुत पुरानी बात है लेकिन मुझे अब भी अच्छी तरह से याद है हाँ मुझे कॉमरेड लेनिन से इतना प्यारा बेसकीमती तोहफा मिला था यह बेसकीमती है लेकिन आपने इन्हें ठीक से नहीं रखा यह आंद्रेई की पोती नताशा की तेज आवाज थी जो हमेशा सबसे आगे रहती थी ये हर जगह से रफू किए उन्हें आपने लेनिन के उपहार को फटने क्यों दिया दादाजी मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था वे बार बार फट जाते थे और उन्हें ठीक करतालीरे तो दादा दादा नहीं है लेन ने इन्हें मुझे महान काम के लिए एक उद्देश्य से भेंट किया था जैसा अपनी बहनों पर चिल्ला कर बोली हाँ ताकि वो राइफल को ठीक से अपने हाथों में पकड़ सके और दुश्मनों को हरा सके क्या तुम्हें समझ में क्या तुम्हें समझ नहीं आता अंधेई ने दस्तानों को वापस संदूक में रखते हुए कहा हाँ मैं यही कर रहा था मैंने किसी भी दुश्मन को घुसने नहीं दिया और सभी प्रकार के लोगों की रक्षा की या पिनेशो, इलिच और लड़की। मैं सुनाती हूँ तुम्हें एक कविता बच्चों मैं बताती हूँ तुम्हें कि एक दिन कैसे एक भूखी बच्ची मिल गई इलिज से ताकि हमारा लाल सितारा हरदम रहे साथ हमारे जब उन दुख भरे दिनों में लड़ रहे थे हम दुश्मन से लेनिन थे काम में डूबे मगर उस बच्चे को ले आए अपने सन उसे गर्मी दी और खाना खिलाया और फिर तस्वीरों वाली एक किताब निकाली बड़ी बड़ी और खास चीजों के साथ वह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे छोटी बातों का रखते थे ध्यान वह जानते थे कि लोगों से प्यार करना और बुराई से करते थे नफरत उन्हें नापसंद थे सारे अमीर और बादशाह और जनरल लोग और प्यारे थे सीधे साधे आम लोग और प्यारे थे छोटे बच्चे भी हमारे देश के सारे बच्चे बढ़ रहे थे बसंत के बगीचे की तरह वह खूब काम करेंगे और बनेंगे लेनिन की तरह एम रिल्स की में में में एक नए नए साल साल की की पार्टी की पार्टी से हमें वर्ष का पेड़ मिल सकता था था वह स्थान बहुत दूर नहीं था। में उन्होंने अच्छा झाड़ीदार पेड़ चुना उसे काटा और फॉरेस्ट को ले आए थे बच्चों ने उन्हें दो आर पार बधे तथ्यों से पेड़ को कसते हुए देखा ताकि वह फर्श पर मजबूती से टिका रहे इसके बाद इलेक्ट्रीशियन बोलो दिया उस पेड़ को रोशन करने के लिए तार ले आया और उसकी शाखाओं पर बिजली के बल्ब लटका दिए अगले दिन लगभग एकदम सुबह से ही सभी ने व्लादिमीर इलिच लेनिन की प्रतीक्षा करना शुरू कर दिया उनके आने में अब भी समय था लेकिन बच्चे स्कूल प्रबंधक से बार बार पूछ रहे थे यदि लेनिन नहीं आए तो यदि दोबारा बर्फ भरी आंधी शुरू हो गई तो लेनिन आएंगे या नहीं वह प्रबंधक पेत्रोगार्थ का एक बूढ़ा मजदूर था वह क्रांति से पहले लेनिन के साथ जुड़ा रहा था इसलिए हर कोई उसी से पूछ रहा था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 समय गुजरा जा रहा था लेकिन लेनिन अभी तक नहीं पहुंचे थे तभी बच्चों ने बड़े लोगों में से किसी को धीमी आवाज में यह कहते हुए सुना कि ऐसे बर्फीले तूफान में तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे बच्चे दौड़कर दोबारा बूढ़े प्रबंधक के पास पहुंचे प्रबंधक ने बेहद सख्त अंदाज में कहा मुझे परेशान करना बंद करो मैं तुम्हें फिर कह रहा हूँ यदि उन्होंने कहा है कि वे आएंगे तो इसका मतलब है कि वे जरूर आएंगे बच्चे फिर इंतजार करने लगे बाहर तेज चक्करदार हवा चल रही थी और खिड़कियों पर सूखी बर्फ टकरा रही थी इस इस शोर की से, इस शोर की की वजह वजह से से किसी को भी स्कूल पर अपना कोट उतारा, और भी से हुआ, पोछा। इसके बाद वे उस कमरे में गए जहां बच्चे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे बच्चों ने तुरंत ही लेनिंग को पहचान लिया उन्होंने कई बार उनके पोर्ट्रेट जो देखे थे हालांकि पहले पहले तो सभी बच्चे हक्के बक्के हो गए और एक ही जगह पर निश्चल खड़े रहे वे कुछ भी बोले बिना एक टक लेनिन को देख रही थी। बहुत देर शांत नहीं रहे थे इसके बाद लीसा जोर से बोला और मुझे भी आता है इस पर ग्लादिमिर इलिज बोले तो ठीक है तुम बिल्ली बनोगे सभी बच्चे नौ वर्ष के पेड़ के चारों ओर खड़े हो गए कात्या को चूहा बनाया गया लीसा कात्या को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगा और उसके लिए काता को पकड़ना आसान भी था लेकिन उसने लेन की पनाह ली और ब्लादिमिर इलिच ने उसे अपने हाथों में उठा लिया यह क्या बिल्ली चूहे को भी क्या बिल्ली चूहे को छू भी नहीं सकी इसके बाद सेनिया चूहा बना लीसा ने उसे पकड़ लिया और वो चूहा बन गया और सेनिया बना बिल्ली उन्होंने जी भर खेला सभी को गर्मी लगने लगी अचानक कमरे का दरवाजा खुला और एक बड़े भूरे हाथी ने कमरे में प्रवेश किया बच्चे एक साथ चीखने लगे हालांकि बहुत से बच्चे स्कूल के पियानो को ढकने के भूरे कपड़े को पहचान गए थे लेकिन उसके नीचे कौन था वह रही थी और पिछले पैरों पर बूट पहने गए थे यदि इन सब चीजों पर ध्यान न दिया जाए तो वह एकदम असली हाथी नजर आ रहा था उसने चिंघाटते हुए पेड़ के चक्कर काटे फिर विदा लेने के अंदाज में अपनी सूढ़ लहराई और दोबारा झूमता हुआ दरवाजे की ओर चल पड़ा और दरवाजे के पीछे उसे भूरे कपड़े के नीचे से इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रीशियन गोलोदे और चौकीदार निकलकर सामने आए वे दोनों ही तरह तरह की खुराफात करने में माहिर थे वे आवरण से निकलकर बाहर आए और वापस कमरे में लौट आए जहां बच्चे उल्लास से ठाके लगा रहे थे उस शाम वहां कुछ और मनोरंजक चीजें भी हुई किसी बच्चे ने चिल्लाकर कहा अब हम आंख पर पट्टी बांधकर पकड़ने का खेल खेलेंगे ब्रादीमिर इलेज ने अपनी अपना रूमाल निकाला और अपनी आंखों पर बांध लिया इलेक्ट्रीशियन वुल्दिया ने जल्दी से नौ वर्ष के पेड़ को एक किनारे पर कर दिया ताकि खेलने के लिए ज्यादा जगह मिल सके लेनिन ने अपनी बाहें फैलाई और पंजे के बल आगे की ओर चलने लगे बच्चे चारों ओर बिखर गए फिर उन्होंने चुपके से ब्लादी मेरे की ओर बढ़ना शुरू किया और चिल्लाए गर्म जब ब्लादि मेरे बहुत पास आ गए तो बच्चे चिल्लाए आप जल जाएंगे जब एकदम करीब पहुंच जाते हैं तो वे नीचे झुक जाते हैं और लेनिन उन्हें पकड़ नहीं पाते वह उनके करीब से गुजर जाते फिर बच्चे चीख उठते ठंड आप जम जाएंगे लेनिन समझ गए कि बच्चे बेहद चालाक और फुर्ती थे कि वे बेहद सावधानी से खेल रहे थे और ऐसे तो वो उन्हें कभी नहीं पकड़ पाएंगे तब उन्होंने दिखाया कि वे आगे की ओर चलेंगे लेकिन अचानक ही पीछे पलट गए और जो उनके हाथ पहले लगा उसी को पकड़ लिया खेल के अनुसार बच्चे चिला उठे हमें बताइए कि ये कौन है लेनिन की पकड़ में आने वाला हंस रहा था और उनकी पकड़ से छूटने का प्रयास कर रहा था यह सेनिया था व्लादिमिर एलिज ने उसके बालों को छुआ उसके माथों और गालों पर उंगलियाँ फिराई और बोले सेनिया सेनिया को दुख था कि वह पकड़ में आ गया लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि लेनिन को उसका नाम याद था बाद में नहीं बाद में नन्नी कात्या ने पुष्किन की एक कविता का पाठ किया लेकिन वह कुछ शब्द भूल गई और रोने लगी लेनिन ने उसे दिलासा दिया तो उसने रोना बंद कर दिया रुमाल से अपने आंसू पूछे और कहा लेनिन आप हमारे साथ ही रहो यहाँ से मच जाओ लेनिन हंस पड़े और बोले मैं यहाँ से दूर नहीं रहता हूँ इसके बाद सभी ने नौ वर्ष के पेड़ के चारों ओर दौड़ना शुरू किया नन्ही कात्या ब्लादिमिर के पीछे थी उन्होंने उसका हाथ थमा हुआ उनके हाथ बहुत बड़े और गर्म थे और ठीक इसी समय तोहफे बच्चों के लिए मंगवाए थे कुछ बच्चों को कार मिली तो कुछ को तुरहीट और ड्रम मिले का एक गुड़िया मिली लेन चुपचाप कमरे से निकल गए और कार में बैठकर चले गए उन्नीस सौ उन्नीस में मॉस्को के बाहरी इलाके में इस तरह मनाया गया था नए साल का उत्सव एक कोनोनो साफ तस्तरियों की सोसाइटी सभी लोग चबूतरे पर लगी मेज के चारों कुर्सियों पर बैठ गए इन में तीन बच्चे थे दो लड़कियां और एक लड़का उन्होंने रुमाल लगाए और चुपचाप बैठकर सूप परोसे जाने का इंतजार करने लगे ब्लादिमे लिच उनकी ओर देखते रहे और वो बेहद प्यार से बात कर रहे थे सूप परोस दिया गया बच्चों ने सूप ठीक से नहीं पिया सूप की उनकी तस्तरियां लगभग भरी हुई थी ने असहमति भरे अंदाज में भोजन उनकी नहीं उसने आहिस्ता से जवाब दिया हैरानी के साथ दूसरे बच्चों की ओर देखा क्या तुम हो और तुम उन्होंने लड़के और दूसरी लड़की से पूछा नहीं हम उसके सदस्य नहीं है बच्चों ने जवाब दिया अरे ऐसा क्यों तुम अब तक उसके सदस्य क्यों नहीं बने हमें इन सोसाइटी के बारे में कुछ भी पता नहीं था वे जल्दी जल्दी जवाब दे रहे थे तो स्वीकार नहीं किया जाएगा ब्लादिमीर एलिज ने शक्ति क्यों क्यों नहीं लिया जाएगा बच्चे एक दूसरे की बात काटते हुए पूछ रहे थे क्यों का क्या मतलब है जरा अपनी तस्तरिया तो देखो वे तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकते हैं जबकि तुम अपनी तस्तरियों में खाना छोड़ देते हो हम इसे अभी खत्म किए देते हैं और बच्चों ने अपनी तस्तरियों तो में, में से कैसे जुड़ सकते हैं तुम्हें एक आवेदन देना होगा आवेदन किसे देना होगा मुझे बच्चों ने मेज से उठने की अनुमति मांगी और तुरंत एक आवेदन लिखने के लिए दौड़ पड़े थोड़ी देर बाद वे चबूतरे पर लौटे और औपचारिक तरीके से ब्लादिमिर इलिच को आवेदन सौंपा व्लादिमिर इलीज ने उसे पढ़ा उसमें तीन गलतियां ठीक की और कोने में लिख दिया स्वीकार किया गया आई ब्रांच आई बॉन्च ब्रुए सफेद मशरूम व्लादिमिर इलीज को मशरूम इकट्ठा करना बहुत पसंद था एक दिन उन्होंने बच्चों के साथ जंगल जाकर मशरूम इकट्ठा करने का फैसला किया उस दिन बच्चे सुबह सुबह जाग गए और अपनी टोकरियां लेकर दौड़ लिए ले दौड़कर पार्क में पहुंचे जहां उन्हें लेन से मिलना था वह एक शांत और चमकदार सुबह थी पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदे पड़ी थी जिसकी वजह से वे कांच के हरे टुकड़ों की तरह चमचमा रही थी शेरगेई ने कहा हम पहले आ गए शायद ब्लादिमेरी इलिच अभी तक सो रहे हैं अचानक पीछे से लेनिन की आवाज सुनाई दी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ लेकिन अच्छे और प्रसन्न मूड में थे लेनिन अच्छे और प्रसन्न मूड में थे एक सच्चे मशरूम इकट्ठा करने वाले की तरह उनके कंधे पर एक भोज का थैला लटका हुआ था जिस घास के मैदान पर वे चल रहे थे वहां हर चीज सूर्योदय के साथ जाग गई थी और जीवंत हो उठी थी सूरज की रोशनी से जागे फूल पूरब की दिशा की ओर झुक रहे थे मधुमक्खियों की भिन भिनाहट सुनाई दे रही थी और अत खुले कुमुदनी के फूल झील की सतह पर तैर रहे थे चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं कि सबसे ज्यादा सफेद मशरूम कौन इकट्ठा करता है व्लादिमिर ने कहा बच्चे खुशी से चेहकते हुए बोले हाँ ठीक है प्रतिस्पर्धा हो जाए और चारों ओर बिखर गए वे एक दूसरे पर चिल्लाकर साथ रहने और रास्ता न भटकने का आदेश दे रहे थे हेलो मुझे एक सफ़ेद मशरूम मिल गया वेरानी चिल्लाकर कहा मुझे भी व्लादिमीर रिलीच ने जवाब दिया और गुनगुनाते हुए कहा हेलो शेरगे लेनिन के पीछे पीछे ही चल रहा था व्लादिमिर रिलीज को ढेर सारे सफ़ेद मशरूम मिल रहे थे उन्हें जब भी नया मशरूम मिलता तो वह कहते आहा हेलो हीरो अब चलो टोकरी और दूसरों के साथ रहो चलो टोकरी में और दूसरों के साथ रहो और वह मशरूम को सावधानी के साथ जड़ के करीब से काट रहे थे शेरगई को एक भी सफ़ेद मशरूम नहीं मिला उसने केवल सेंट्रल यानि पीले मशरूम ही इकट्ठे किए और उन्हें इकट्ठा करना मुश्किल नहीं था क्योंकि वे हर जगह आपके पैर के पास ही होते थे लड़कों में सबसे बड़े यूरा ने चिल्लाकर कहा मैं पांच मशरूम इकट्ठा कर चुका हूँ इस पर वेरा ने दम्भ से कहा और मेरे पास तो सात सफेद मशरूम है और फिर वह दौड़कर लेन के पास आ गई शेरगई चुप साधे रहा क्योंकि कोई भी सेंट्रल ढूंढने पर गर्व नहीं करेगा वे सब सपाट और चमकदार सनोबर के पेड़ों के बगीचे में मिले बच्चे एक दूसरे की बात काटते हुए अपने अपने मशरूम लेनिन को दिखा रहे थे और लेनिन से कह रहे थे कि वे उनके सबसे अच्छे मशरूम यानी मजबूत मोटे डंटल वाले और लचीले भूरी टोपी वाले मशरूम अपने लिए ले लें। केवल सरगेई ही था जो चुपचाप किनारे में खड़ा था बच्चे उसकी खिल्ली उड़ा रहे थे और मशरूम इकट्ठा करने वाले तुम्हें एक भी सफेद मशरूम नहीं मिला ब्लादीमे लिज दुखी सरगेई के पास पहुंचे आ तुम्हारी टोकरी तो पूरी भरी हुई है वे तुमने अन्य सभी से ज्यादा मशरूम इकट्ठा किए हैं क्यों लड़कों इसने ज़्यादा मशरूम इकट्ठा किए हैं ना हाँ बिल्कुल सभी ने सहमति जताई और ये सेंट्रल सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट मशरूम होते हैं और मुझे इनसे इनमें से एक भी क्यों नहीं मिला उन्होंने कहा शेरगई चलो हम अदला बदली करते हैं मैं तुम्हें सफ़ेद मशरूम दूंगा दूंगा और तुम मुझे सेंट्रल देना व्लादिमिर इलेच ने पाँच छोटे और अच्छे सफ़ेद मशरूम छाटे जो उन मशरूमों से ज़्यादा बेहतर थे जिनके बारे में बच्चे डेंग रहे थे और उन्होंने वे मशरूम सरगेई की टोकरी में रख दिए सरगेई बिना किसी झिझक के अपने सेंट्रल लेनिन की टोकरी में सरगेई ने बिना किसी के अपने सेंट्रल लेनिन की टोकरी में पलट दिए क्योंकि वे लेनिन थे लेकिन इस अदला बदली में वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है लेनिन ने कहा और सभी लोग हंसने लगे उसके बाद सभी ने घास पर कुछ देर आराम किया और दोपहर में घर लौट चले वी हो को लेनिन के बारे में बच्चों का गीत हमारे प्यारे भले लेनिन दादा देख रहे हैं हमें अपनी तस्वीर से किस तरह हम खेलते हैं और बनाते हैं तस्वीरें कितने खुश हैं हैं हम अभी अभी हम हैं छोटे हम हैं कमजोर लेकिन अब हम हो रहे हैं मजबूत लेनिन दादा ने हमारा ख्याल किया और मना ही कर दी हमें कोई कर दी कि हमें कोई दुख न दे एम ईसाको वस्की लेनिन का लाइट बल्ब शाम को जब वो बूढ़ा सर्वो सरवोब्राई खेत से लौटा तो बच्चों ने उसे घेर लिया आज हमें अटारी पर एक पुरानी कैन मिली जिसमें से मिट्टी की तेल की गंध आ रही थी वह क्या है पापा लोबार ने पूछा यह एक मिट्टी के तेल का लैम्प है क्या इसे जलाया जा सकता है और इसे जलाने पर पूरे कमरे में कालिक जाती तो उस समय हम इस लैंप को क्यों नहीं जलाते थे लोबार ने पूछा और छत के नीचे लगे बिजली के बल्ब की सरवुब्राई ने कहा उस समय ऐसे बल्ब नहीं हुआ करते थे तब आपको ये कहा से मिला यह मुझे लेनिन ने दिया था दादा लेनिन हाँ दादा लेनिन। ने अपनी जारी रखी नशीबा के बिस्तर के लगा कहां से मिला? वो भी दादा ने दिया और जो तुर्गुन के घर में जल रहा है वो कहां से मिला? वो भी ने दिया था इसका मतलब है कि सारे बल्ब लेनी ने दिए थे लोबार ने अपना प्रश्न दोहराया हाँ हमारे घरों को रोशन करने वाले सभी बल्ब दादा लेनीन ने दिए थे सबू ब्राई ने आहिस्ता से कहा बच्चों ने अटारी में मिला मिट्टी का तेल मिट्टी के तेल का लैंप उठाया उसे बाहर ले गए और कूड़ेदान में फेंक दिया इसके बाद वे कमरे में लौट आए और दादा लेनिन द्वारा मिले उपहार यानी बिजली के बल्ब के नीचे किताब में बनी तस्वीरें देखने लगे मिम्र इस दुनिया में हम खूब खुश हम है खूब खुश इस दुनिया में हम है लेनिन के परिवार के बच्चे मातृभूमि का सूरज चमक रहा है दुनिया की चौड़ी राहें हमारा इंतजार कर रही है सब कुछ है हमारे लिए हमारी मातृभूमि हरे भरे बगीचे है चारों ओर पार्टी हमारी सबसे अच्छी दोस्त करती है हमारी फाजत हरदम ये काया अन